शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष महाराज के पद प्रांत में स्वामी धर्मेशानंद बेलुर मठ 22 जुलाई 1931 सौ उद्बोधन भवन से महापुरुष महाराज के लिए मैं मठ में पुस्तकें लेकर पहुंचा मैंने उनके सामने ही सेवक के हाथ में पुस्तकें दे दी महापुरुष महाराज पुस्तकों को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले तुम्हें इन पुस्तकों को लाने के लिए बहुत धन्यवाद है उनकी सरलता मूर्तिमान होकर प्रीति और करुणा की धारा से प्रकट हुई 29 जुलाई 1931 सौ इकतीस ईस्वी मठ में तीसरे पहर में महापुरुष महाराज के पास पहुंचा। उन्होंने कहा कब आए जाओ जाओ साधुओं की आलोचना सुबह बैठी है वहां जाकर सुनो मैं वहां गया लाइब्रेरी भवन के दुमझिले पर अनेक प्रवीण साधु समवेद हुए थे वृंदावन से गिरजानंद महाराज भी आए हुए थे उन्होंने साधु जीवन के आदर्श संयम प्रतीक्षा ईश्वर परायणता और पवित्रता के संबंध में कहा एक साधु ने निबंध पाठ किया साधुओं के पतन का कारण क्या है कैसे अनजान में वासना के प्रवाह में साधु बहते चले जाते हैं इत्यादि मेरा बड़ा उपकार हुआ प्रत्यक्ष अनुभव की बातें सुनकर मेरे हृदय में एक साथ साहस और शंका आनंद और भय होने लगा मेरे अंतर से भी अंतर में प्रदेश में प्रतिध्वनित होने लगा साधु सावधान महापुरुष ने ही इस आलोचना सभा का प्रबंध किया था श्रीमा मास्टर महाशन ने साधु सभा के विषय में आद्योपांत सुनकर कहा था ऐसी आलोचना बहुत ही अच्छी है बारह अगस्त 1931 सौ मठ भवन के दुमंजले पर गंगा की ओर का बरामदा समय तीसरा पह उद्बोधन मासिक पत्र के संपादकीय विभाग में मैं काम कर रहा था परिश्रम बहुत ही अधिक हो रहा था प्रूफ देखकर 12 बजे उठता फिर भोजन के उपरांत लेटने पर रोज ही कुछ स्नायु का दर्द होने लगता बहुत सोच विचार के बाद उस दिन तीसरे पहर महापुरुष महाराज से पूछने के लिए मैं मठ पहुंचा। दुमझले पर गंगा की ओर के बरामदे में उन्हें अकेला देखकर प्रणाम करके मैंने कहा महाराज अधिक काम न करके अन्य काम अच्छी तरह करना ही तो अच्छा है महापुरुष महाराज तुमने ठीक समझा यह तुम्हारी अच्छी बुद्धि है मैं महाराज कौन सा काम श्री ठाकुर का है महापुरुष जी जो कुछ करोगे सभी श्री ठाकुर के काम हैं संघ जीवन के सभी काम उन्हीं के हैं ऐसा समझना चाहिए मैं काम अनेक है प्रूफ भी देखना पड़ता है ध्यान जब अच्छी तरह नहीं होता महापुरुष प्रूफ देखना भी तो श्री ठाकुर का ही काम है उस काम को करने के बाद जो समय मिलेगा उसी में ध्यान जब करना कुछ समय तो मिल ही जाता है मैं आपने कहा था कि शरीर मन प्राण सभी उन्हीं के कामों में सौंप देना ही ब्रह्मचर्य व्रत है महापुरुष जी हाँ, वैसा ही है शरीर मन प्राण उन्हीं के चरणों में सौंप कर जो कुछ किया जाता है सभी उनकी सेवा है इसी बुद्धि से काम करते चलो 19 अगस्त 1931 सौ इकतीस ईस्वी सायंकाल पाँच बजे महापुर जी के कमरे में जाकर प्रणाम किया उन्होंने कहा तुम्हारा शरीर तो अच्छा हो रहा है देखता हूं मैं महा महाराज शरीर की अच्छाई बुराई तो है ही आशीर्वाद दीजिए जिससे श्री ठाकुर के प्रति भक्ति हो जिससे और भी अधिक समय तक उनमें मन रख सकूँ महापुरुष जी तुम्हें भक्ति होगी सब कुछ हो जाएगा पड़े रहो श्री ठाकुर के द्वार पर पड़े रहने से सब हो जाएगा हाँ पोहारी बाबा वे कहा करते थे मैं गाजीपुर में महापुरुष जी हाँ गाजीपुर में स्वामी जी जब उनके पास योगाभ्यास सीखने गए थे तब उन्होंने स्वामी जी से कहा गुरु के द्वार पर गाय की तरह पड़े रहो तुम भी उनके द्वार पर पड़े रहो हो जाएगा हमारे ठाकुर बहुत ही आश्रित वस्थल हैं बिल उल मठ बीस अक्टूबर 1931 सौ इकतीस ईस्वी मठ में श्री दुर्गा पूजा इस बार भी समारोह के साथ हो और सात्विक भाव से अनुष्ठित हो रही है दुर्गा पूजा महापुरुष महाराज की एक हृदय की वस्तु है वे प्रतिवर्ष जगन माता की पूजा करने का संकल्प लेकर प्रतीक्षा में रहते हैं उनका वह आवाहन और जगन माता की अभ्यर्थना का गूढ़ संकल्प सभी साधु ब्रह्मचारियों के हृदय में संचालित होता है उन्होंने पुराने दिनों में खासकर राजा महाराज जी शारदानंद जी महापुरुष जी आदि श्री ठाकुर के पांच सात सन्यासी अंतरंग शिष्यों के समीप बैठकर मठ में दुर्गा माता की पूजा होम आदि देखे हैं उन्होंने जगन माता के आगमन और उपस्थिति का अपने अंतर में अनुभव किया है ऐसे ही एक शुभ दिन में मां के भवन से दो या तीन बजे के समय मैं मठ में पहुँचा देखा नीचे सैकड़ों भक्त प्रसाद पा रहे हैं मैं ऊपर महापुरुष महाराज के कमरे में पहुंचा। सेवक मोती महाराज के अतिरिक्त वहां और कोई नहीं था घर में प्रविष्ट होते ही मैं एक उपूर्व दृश अपूर्व दृश्य देखकर मुक्त और स्तंभित हो गया महापुरुष जी अपने कमरे के सामने वाले दुमंजले के छोटे बरामदे में जाकर दुर्गा माता की मूर्ति तथा भक्तों का दर्शन करते हुए दिव्य भाव से विभोर हो रहे हैं उस दिन महानवमी तिथि थी और दूसरे दिन दसवीं को मूर्तियों का जल में विसर्जन होगा जगन माता के साथ संतानों की विदाई का दिन दसवीं आ गया महापुरुष माता के नृत्य साथी थे इसलिए वे व्याकुल भाव से अपने दोनों हाथ छाती में लगाकर कहने लगे आज नवमी है कल विसर्जन होगा किंतु तो हमारे यहाँ माँ का केवल आवाहन ही है विसर्जन नहीं है बाद में अधखुली आँखों में भाव में तन्मय होकर गंभीर स्वर से कहने लगी मां हृदय में आओ हृदय में आओ अंतर में रहो मां अंतर में रहो कुछ क्षण तक मौन रहकर उन्होंने फिर से कहा अद्वैतवादी ज्ञानियों का आवाहन भी नहीं है और न विसर्जन ही है किंतु हमारा वैसा नहीं हम भक्त हैं हमारा केवल आवाहन ही है उनके बाद मुझे प्रणाम करते देखकर उन्होंने मुझसे पूछा तुम कैसे हो जी मैं किसी तरह चल रहा है महाराज महापुरुष जी चलते रहना ही अच्छा है इसी समय एक भक्त कमरे में आए वे दलाली का काम करते हैं उनसे महाराज ने कहा क्यों जो कुछ कमाया उसे अच्छे कर्मों में खर्च करते हो और क्या तुम्हारा कोई है भी कहीं संभवतः वे भक्त अविवाहित थे और उनका कोई संबंधी भी नहीं था श्री ठाकुर और साधुओं की सेवा जैसे अच्छे कामों में धन का खर्च कर डालो उपार्जित धन का यही उत्तम व्यवहार है दूसरे क्षण किसी दिव्य भाव में विभोर होकर कहने लगे देखो मैं श्री ठाकुर का कुत्ता हूं, जैसे कुत्ता थोड़ा खाकर भी प्रभु का अधिक काम करता है प्रभु की अनेक मूल्यवान संपत्ति की चोर डाकू से रक्षा करता है वैसे मैं भी उनका कुत्ता हूं, इस मठ में पड़ा हूं, प्रभु के द्वार पर थोड़ा सा खाकर प्रभु की संपत्ति विवेक वैराग्य ज्ञान भक्ति और प्रभु के संघ की रक्षा करता हूँ यह मठ श्री ठाकुर स्वामी जी और राजा महाराज का है मैं उन लोगों का कुत्ता हूँ जो इस मठ का कुत्ता होकर पड़ा रह सकेगा उसी का कल्याण होगा उन्होंने ऐसे आवेग के साथ इन बातों को कहा कि सभी के अंतर में वे बातें प्रतिध्वनित होने लगी श्री ठाकुर के शरणागत होकर मठ में पड़े रह सकने से ही चतुरवर्ग के फल का लाभ निश्चय होगा कृष्णलाल महाराज इतने में कलकत्ते के बलराम मंदिर से महापुरुष को प्रणाम करने के लिए मठ में आए हैं उनकी ओर लक्ष्य करके महापुरुष ने कहा यह कृष्ण है मठ की बात क्या कोई भूल सकता है केवल जड़ हो जाने से भूल सकता है जब तक चेतन रहेगा तब तक भीतर ही भीतर मठ की बात याद रहेगी फल्गु धारा की तरह अंतर में प्रवाहित होती रहेगी देखो मन में जो इच्छा होती है माँ उसे पूर्ण कर देती है इकतीस अक्टूबर उन्नीस सौ इकतीस मेरा मन चंचल था इसलिए मेरे मन में महापुरुष महाराज को देखने की इच्छा हुई क्योंकि मैंने सोचा कि उनके भाव गंभीर प्रेम मूर्ति का दर्शन करने से मन शांत हो जाएगा बाग बाजार स्थित मां के भवन से तीसरे पहर में मठ में गया जाकर सुना महापुरुष जी अस्वस्थ हैं दर्शन करना मना है चंचल मन और भी चंचल हुआ कमरे में कोई सेवक नहीं है देख अज्ञानवश मय उसमें प्रविष्ट हुआ देखा वे दमा रोग से बहुत ही कष्ट पा रहे हैं मुझे देखकर कुछ असंतोष के स्वर में कहा क्या देखने के लिए यहाँ आए हो मैं आपको देखने के लिए महापुरुष जी मेरा क्या देखने के लिए आते हो शरीर मैं आपके भीतर श्री ठाकुर विराजमान हैं, इसलिए आपको देखने के लिए आता हूँ ऐसी बात सुनकर उनका समस्त शारीरिक कष्ट एकदम शांत हो गया मधुर स्वर उन्होंने कहा बेटा यह अस्वस्थ है उसके बाद प्रसन्नता के साथ कुशल वार्ता पूछते हुए उन्होंने कहा आज जाओ दूसरे दिन आना उनकी ये दो बातें सुनते ही मेरा शांत मन शांत हो गया मन में एक दिव्य प्रशांति फैल गई उनतीस जनवरी उन्नीस सौ बत्तीस ईस्वी लगभग एक मास पूर्व में लालगढ़ में हवा बदलने के लिए आया था महापुरुष जी ने एक दिन मठ में अपने कमरे के भीतर मेरे सामने ही लालगढ़ के राजा से कहा था अच्छी बात तुम इसे कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ ले जाओ वहाँ का हवा पानी अच्छा है इसका शरीर सुधर जाएगा आहा बेचारा रोग से बहुत कष्ट पा रहा है उनकी बात से मानो स्नेह टपक रहा था उस समय मैं पैरा टाइफाइड जर से उठा था उद्बोधन कार्यालय में था लालगढ़ में एक मास रहने के बाद वहाँ कैलाशानंद महाराज ने मुझे पत्र में लिख भेजा महापुरुष महाराज ने कहा है धीरेन को लिख दो कि उस एकांत निवास में दिन रात श्री श्री ठाकुर के चरण कमलों के चिंतन में ही बिताता रहे इसके लिए मैं उसे हार्दिक आशीर्वाद देता हूँ उस समय मैं उनकी कृपा से मैदान के उस पार जंगल में जाकर श्री ठाकुर का चिंतन करने का प्रयत्न किया करता था उस जंगल में प्राय कोई नहीं जाता था बहुत ही एकांत स्थान था संन्यास का वह भाव प्राय मन में जगता था कि गृह छत तब अनंत आकाश संयंत भारा सुविस्तृत घास तलवासम बिजनेस भोजनम तपोवनम यह पुरुषों न सेवते वृथा तस् नृस्य जीवनम समझ में आया कि जो ठाकुर का ध्यान चिंतन करता है ठाकुर के संतान उसे हृदय से आशीर्वाद देते हैं और उसके कल्याण के लिए ठाकुर से प्रार्थना करते हैं ग्यारह अप्रैल उन्नीस सौ मठ की कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन का दिन आज काल आठ बजे मैं माँ के भवन से मन में कुछ प्रश्न लेकर मठ पहुँचा सुना महापुरुष जी का शरीर कुछ अच्छा है प्रातः साढ़े आठ से साढ़े नौ तक उनके कमरे में बहुत से भक्तों की दीक्षा हुई बाहर से मंत्रों की अस्पष्ट ध्वनि सुनाई पड़ रही थी दीक्षा हो जाने के बाद कुछ लोग उन्हें प्रणाम कर चले गए केवल एक साधु रह गए मैं चाहता था कि अकेला ही महापुरुष से बात करूं उन्हें एकदम अकेला पाने की संभावना अल्प देखकर मैं महापुरुष महाराज को प्रणाम कर कूटने टेक कर वहीं बैठ गया महापुरुष तुम्हारा शरीर खराब देखता हूँ न शरीर तो ऐसा वैसा ही है ही किंतु महाराज मन बड़ा खराब है संदेह नहीं जाता मेरा संदेह दूर कीजिए महापुरुष जी क्या कहते हो समझ में नहीं आया मैं मेरा संदेह दूर कर दीजिए उनका चिंतन मैं कैसे करूंगा मन किसी एक विषय में स्थिर नहीं रहता कभी तो मैं उनका मातृभाव से कभी सरल सुंदर ब्रह्म बालक रूप से और कभी निराकार सच्चिदान रूप में चिंतन करता हूं किंतु संदेह नहीं जाता मन स्थिर नहीं होता शास्त्र ग्रंथ पढ़ता हूँ किंतु सारे विषय अस्पष्ट ही रह जाते हैं किसी एक पर मन को एकाग्र नहीं कर सकता महापुरुष तुम जिसका किसका चिंतन करते हो ठाकुर का ना ठाकुर ही तो ईश्वर हैं तुम तो जो बातें कहते हो सभी तो अच्छी है इसमें संदेह क्या है जब जैसी इच्छा हो उनका ध्यान करते रहो